श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग कामार कामारपुकुर में धार्मिक परिवार अपनी धर्मपत्नी के भाग्य को देखकर भी किसी समय राम कुमार जी ने एक अशुभ भविष्यवाणी की थी कुछ काल बाद वह घटना भी यथार्थ प्रमाणित हुई हमने सुना है कि उनकी सहधर्मणी सुलक्षणा थी संभवतः सन 1820 में राम कुमार जी पानी ग्रहण कर जिस दिन अपनी सप्तम वर्षी धर्मपत्नी को कामार्पुकुल लाए उस दिन से उनकी भाग्योन्नति होने लगी उनके पिताजी के निर्धनतापूर्ण संसार में तभी से परिवर्तन होना प्रारंभ हुआ क्योंकि उसी समय से श्री सुधीराम जी के मिदनापुर निवासी भांजे श्री रामचंद जी वंदोपाध्याय उन्हें मासिक सहायता देने लगे जब किसी स्त्री अथवा पुरुष का किसी घर में प्रथम आगमन होता है उस समय वहाँ शुभ फल दिखाई देने पर हिंदू परिवार के सभी लोग उन्हें विशेष श्रद्धा तथा प्यार की दृष्टि से देखने लगते हैं इस बात को सभी जानते हैं विशेषकर राम कुमार जी की बालिका पत्नी उस निर्धन संसार की एकमात्र पुत्र वधु थी अतः उस बालिका का सभी की विशेष स्नेह पात्री बनना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी हमने सुना है कि इस प्रकार अत्यधिक स्नेह के फलस्वरूप उनमें विभिन्न सदगुणों के साथ ही साथ अहंकार तथा आज्ञा पालन न करने की भावना भी जागृत हुई थी किंतु इन दोषों को देखकर भी कोई कुछ कहने या उनके संशोधन के लिए प्रयास करने का साहस नहीं करता था कारण यह था कि सब लोग यह सोचते थे कि उनमें इन सामान्य दोषों के रहते हुए भी उनके आने के कारण ही घर की उन्नति हुई है अस्तु कुछ दिन बाद राम कुमार जी ने अपनी युवती पत्नी को देखकर कहा था यह यद्यपि सुलक्षणा है किंतु गर्भसंचार होते ही इसकी मृत्यु अनिवार्य है इसके बाद दीर्घकाल तक जब उनकी पत्नी गर्भवती नहीं हुई तब उनको वंध्या मानकर वे निश्चिंत रहे किंतु पैंतीस वर्ष की आयु में उनकी पत्नी का प्रथम तथा अंतिम बार के लिए गर्भ संचार हुआ तथा सन अठारह में 36 वर्ष की अवस्था में एक अत्यंत रूपवान पुत्र प्रसव करने के पश्चात वे दिवंगत हुई उस पुत्र का नाम अक्षय रखा गया यद्यपि यह बहुत बाद की घटना है फिर भी सुविधा के लिए यही इसका उल्लेख किया गया है श्री श्रुधिराम जी के धार्मिक परिवार में स्त्री पुरुष सभी में एक विशेषता विद्यमान थी पर्यालोचना करने पर पता चलता है कि आध्यात्मिक सूक्ष्म शक्तियों पर अधिकार होने के फलस्वरूप उनमें से प्रत्येक में इस विशेषता का उद्भव हुआ था श्री श्रीराम जी तथा उनकी धर्मपत्नी में उस प्रकार की विशेषता असाधारण रूप से प्रकटित होने के कारण ही संभवतः उनके संतान संततियों में भी उसका संचार हुआ था श्री सुधीराम जी से संबंधित इस विषय की बहुत सी बातें हम पहले ही कह चुके हैं अब यहाँ पर श्रीमती चंद्रामि के संबंध में तत्संबंधी एक घटना का उल्लेख करना अनुपयुक्त न होगा उससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि अपने पतिदेव के सदृश श्रीमती चंद्रा देवी में भी समय समय पर दिव्य दर्शन शक्ति का विकास होता था यह घटना राम जी के विवाह से कुछ काल पूर्व की है उस समय रामकुमार जी की आयु पंद्रह वर्ष की थी और वे संस्कृत पाठशाला में अध्ययन करने के साथ साथ पुरोहिती वृत्ति द्वारा घर के लिए यथासाध्य सहायता भी करते थे